कला कला के फल स्वरूप स्वविंद नामक स्वरूप उत्पन्न होता है बिंदु को एक कला की करनी चाहिए जो जो यह एक ही पूर्ण के अंत में स्थित रहने वाली है जहां अनवधानता नहीं होती जहां स्वरों की उलटफेर होती है शलज से एक स्वर का अंतर देखकर एकांतरा वाद करने से उत्कृष्ट स्वर होता है उसमें काक के समान स्वर का आक्षेप करने से पुष्कल स्वर होता है जो कारण कार्य रूप से दोनों संतारों का संचारण करना चाहिए इस तरह शीघ्रता की गति तक अवरोहन स्वर संचार करने पर प्राक्षेप अलंकार होता है इसके बाद द्वादश कला के इस प्रकार के स्वर से मिलकर प्रखोलित अलंकार होता है फिर अधिक स्वरों के संकर्मण होने के कारण ही वह पुष्कल कहा जाता है मात्रा के प्रक्षेप और पाद संकर्मण होने से द्विकलात्मक अलंकार होता है वह घरिष्ट कहलाता है स्वरोच्चार और वी के संयोग से अष्ट स्वर का अंतर हो जाता है तार और मंद्र के क्रम से स्वर अवरोहा होते हैं वे अंत में उसी स्वर के एक अंतरा के बाद उपयुक्त माने जाते हैं मडि छेदन नामक गण की चार कलाएं कही गई हैं वर्ण स्थान और संयोग के अनुसार कला मात्र परमाण के द्वारा अलंकारों को निश्चित करते हैं इस प्रकार तीस अलंकारों का वर्णन किया गया है संस्थान प्रमाण विकार और लक्षण ये चार अलंकारों के प्रयोजन जानने चाहिए जिस प्रकार मनुष्य के ऐसे स्थान पर अलंकार धारण करने पर जहां वे योग्य लगते हैं तो वे शरीर की सोबा की हानि ही करेंगे उसी प्रकार ये संगीत अलंकार संगीत के योग्य स्थान पर न पड़कर तथा निम्न कोटि के होकर वर्णों की शोभा बढ़ाने में सामर्थवान नहीं होते इसलिए स्त्रियों के आभूषण की तरह इन संगीत के अलंकारों को ठीक स्थान पर लगाना चाहिए अलंकारों से अलंकृत होकर संगीत की भी शोभा बढ़ जाती है जैसे अलंकारों से स्त्रियां शोभायुक्त हो अलंकारों को यथा स्थान न रखने पर निंदा होती है जिस प्रकार पैर में कुंडल और कंठ में कोधनी नहीं पहनी जा सकती और उनकी निंदा होती है उसी प्रकार संगीत के अलंकार भी ठीक जगह में प्रयोग ना किए जाने पर सर्वथा निंदित किए जाते हैं जो गायक ठीक स्थान पर अलंकारों का प्रयोग करते हैं वे संगीत का समुचित पालन करते हैं इसके बाद अब मैं पर्यव का लक्षण वर्णिका के द्वारा उनका मासोद भव तथा मुखोद भव कहूंगा शलज स्वर के 23 प्रकार के अलंकारों का विपर्यय होने पर जो 80 प्रकार के हो जाते हैं शड़ज भी तत आदि के कारण और हीन स्वरव हो जाते हैं षड़ज और मध्यम दोनों स्वरव का ग्राम का पर्याय उत्तर मंद तथा अपिका मान के 6 प्रकार का होता है स्वर अलंकार और प्रत्यक्ष इन सब के प्रत्यक्ष होते हैं वहीर गीतों के कारण ये सभी पंच देवत माने गए हैं गुरुपो के आगे मध्यांश की स्थापना ही पर्य्य है। इन दोनों का विभाग गीतों के सौंदर्य में वृद्धि करता है। यह मैंने स्वेसार और स्वरंतर का गोल रूप में वर्णन किया है। सप्तस्वर और पद क्रम के अनुसार पर्य्य का प्रयोग होता है। चारों मद्रक गांधार अंश से गाए जाते हैं। पंच धेवत में का प्रयोग होता है। मद्रकों में षड्ज और ऋषभ का ही प्रयोग होता है अन्य का नहीं होता है शुक्लष्टक के ऊपर और अंतिम दो भेद होते हैं गंधारश में और प्रगति में वेणु संबंधी रागों का प्रयोग होता है केशी के सात रूप हैं तथा पद के तीन रूप होते हैं संपूर्ण गांधारान्श से पर ये की जाती है इस प्रकार मध्यांस के मध्य पद के भी लूमिक विधान का निर्देश किया गया है रूप के साथ वाले गीतों को सप्त स्वर से युक्त करना चाहिए और केशिक को सप्तारूप से युक्त करना चाहिए इस तरह अंगदर्शन दो मान और समक को कहा गया है ध्वित्य भाव आचरण मात्रा उपयुक्त नहीं होती और स्वभावत और माद्र भी जो मात्रा लीन हो जाती है जहां हंतार पिंडक मात्रा से अधिक नहीं होता और जिस मात्रा में एक चरण और पूरे चरण रहते हैं और उसमें संध्या के संघर्ष के कारण योन अलंकार उत्पन्न होता है दूसरा पाद भंग को ग्रह नाम से प्रतिष्ठित किया गया है। पहला तीसरा और तीसरा दूसरा ऊपर और अंतिम पाद सामने के अधिभाग के साथ पांचों में पादभाग और से भाग प्रकृति में स्थित रहते हैं उत्तर मद्रवती तथा मद्रक में चौथी कला तथा मंद्रक में दक्षिण की ऊपर कही कला रहती है पहले ही अन्योक का द्वित्य बुद्धि इष्ट रहती है इसके बाद दो पादों के और कलाओं के अकलन का विधान नहीं बताया जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों के उपयोग की एकता और अनेकता की कलाओं के एकत्रित संगठन का पता का हरिण कहते हैं। व्रती में तीन व्रतियाँ आवर्ती दक्षिण कही गई है। सोवीरी मुर्छना और वे आठ समुवाय जो दोहराए जाते हैं। इन सप्त स्वरों का अच्छे प्रकार अध्ययन करने वाले मनुष्यों की कीर्ति चित्र शाखा सूत की कीर्ति के समान सदा फैलती है। वायुपुराण का सतासिवा अध्याय संपूर्ण। वायुपुराण का अठासिवा अध्याय प्रारंभ। विवस्त मनु के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, रेवत राजा का दूसरा नाम कुकुदमी था। उन राक्षसों और यक्षों ने सारी कुछ कुशस्थली को नष्ट कर दिया था धार्मिक और महात्मा राजा रेवत के अन्य सौ भाइयों को उन राक्षसों ने मार कर इधर-उधर भगा दिया और इस प्रकार राक्षसों से डरकर सभी क्षत्रिय वंश के लोग तितर-बितर हो गए जिस स्थान पर राजा स्वय रहते थे वहां पर भी उनके वंश के कुछ मनुष्य गए उस धार्मिक राजा के वंश के छेत्रीय लोग धार्मिक विचार वाले थे तथा अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले सभी दिशाओं में प्रसिद्ध थे इन्हीं के वंश में राजा द्रष्ट के ध्राश्तक छत्र रणधार्ष्ट नाम के पुत्र पैदा हुए ये तीनों सभी छेत्रीय जाति में अधिक पलवान तथा प्रसिद्ध माने जाते थे दूसरे उ नभग राजा के नाभाग नाम के प्रसिद्ध बलवान पुत्र पैदा हुए, नाभाग राजा के अंबरिश नाम के पुत्र पैदा हुए और अंबरिश राजा के विरुप नाम के पुत्र पैदा हुए, विरुप के वृषद्वस नाम के पुत्र पैदा हुए, वृषद्वस के रतीतर नाम के पुत्र पैदा हुए, राजा रतीतर के वंश में ब्राह्मण और छेत्रीय दोनों जाति के मन प्राचीन काल में मनु राजा के छीकते समय इश्वरां को नाम के पुत्र पैदा हुए ये पुत्र बहुत दानशील और धार्मिक प्रकृति के थे इनके 100 पुत्र पैदा हुए इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम विकुंशी था इनके अलावा नेमी और दंड नाम के पुत्र प्रसिद्ध थे विकुंशी के शकुनी प्रभुति 500 पुत्र पैदा हुए इन्होंने उत्तराखंड के देशों में राज किया है, 48 राजाओं ने दक्षिण में राज्य किया, इनमें 20 राजा मुख्य माने जाते थे, जो दक्षिण के सभी प्रदेशों की रक्षा करते थे। एक बार अष्ट कातिथि के दिन इस्वांगुराज ने विकुक्षी से कहा, राजा बोले, हे बलशाली पुत्र, श्राद्ध के लिए मर्गों को मारकर कही आज अष्ट का तीति है मेरा आज श्राद्ध करने का विचार है अपने पिता की आज्ञा मानकर विकुशी बन में हिरणों का शिकार करने गए और शिकार करते करते विकुशी बहुत थक गए तो उन्होंने अपनी थकावट दूर करने के लिए वहीं पर एक खरगोश का मांस खा लिया तब विकुशी अपने सैनिकों के साथ राजधानी को वापस आए और राजा ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव आप मांस को मंत्र उच्चारण से पवित्र कर दीजिए। तब राजा के इस प्रकार कहने पर जी ने अच्छा कहकर जब विधि पूर्वक सीचन करने के लिए आए तो सभी मांस को ऐ पवित्र देखकर राजा से कहा कि हे राजन तुम्हारे इस दुष्ट स्वभाव वाले पुत्र ने वन में एक खरगोश का म यह समस्त मास अब पवित्र हो गया है अब यह श्राद्ध करने योग्य नहीं है